पूर्णेन्द्र सुंदर मुका नेता कृष्णा किंकरचार्य केशवराय श्रोत्र भाष्य कित वंदे भगवत पुनः पुनः ती नमः शांति शांति शांति ये मुरुषोत्तम सर्वविद माम मर्व भजति हे भारत असम्भ सम्भव वर्जित होकर हो के पुरुषोत्तम को एवं क्षर अक्षर से विचण इस समय पुरुषोत्म ने पहले कहा इस प्रकार जानता है जो तो सर्वज्ञान सर सर्वज्ञ मान सर्वभाव भजन सर्वरूपण भजन होकर इधानी यथानिक आत्मा ये वेद तस्द फलम ये माका काथोक विशेषण यथोत्म विशेषण विशेषण का तो तो तो गया है उत्तम तो तो तो पर उदाह यथोत्न प्रसारण इकाम यथोथ विशेषण सर्वात्म विशेषण सेव सर्वात्म सबके आत्मा शुद्ध सर के प्रसारण क्षराक्षरा तो प्रकार क्षर से भिन्न अक्षर अच्छा से भिन्न क्षरसपूर्णभूत कार्य अक्षर मैयामोह वर्जित सन समोहरिजा कैसे जानता है अयमअमस्मी अयमअमस्मी पोषक जानता है नई अहमस्मत सर्वआत्मना, सर्वात्मना जानता है सौक्रेज सर्वूतस्थ मजद पर स्थित रूपस्थित सर्वेन भजति सर्वन का सर्वात्मचिचि ब्रह्म परमात्मा उमस्कर चिंतित सर्वात्म चित्य तो सर्वात्मचि तस्वर्वात्मचि तो तया उसका सर्वात्मन सर्वात्म ब्रह्म हमेशा उसका भजन यही भजन भजने सर्वात्मक्रमा अहम यही भजन चीवार स भजति ज्ञानी कतर्विधा भजन तेनालीराम जनाभि बहुत लोग इसका नहीं जान कि कहते हैं ज्ञान होने पर क्या होगा भक्ति भी चाहिए सबसे श्रेष्ठ होती है ज्ञान अलग से भक्ति में भक्ति का आश देता नहीं भजन में भक्ति सब ज्ञान में अहमअ्मी जो जानता है वो सर्वभाव भजती तो भगवान क्यों नहीं कहते जो अहमअमी ज्ञान हुआ पुरुषोत्म जानता है जानना ही भक्ति सर्वभाव सर्वात्म को यही भक्त श्रेष्ठ भक्त है सम्मोह वर्जित हो सम्मोह समूह क्या है देहादि देहादत्मा आत्मीयत्व तो बुद्धिया रही देहादि में आत्मा और आत्मीयत्व तो बुद्धि देहादि में आत्मा अहम स्थल अहम मनुष्य आत्मबुद्धि मनुष्यत्व स्थूलत देहन स्थूल कर रहे हैं वो अहम कहता है तो देहाद में आत्मा बुद्धि और आत्मीय नम मन शरीर मनोइंद्रियम समु आत्मी बुद्धि यही देहाद में आत्मा आत्मीय में और मेरा ये बुद्धि से रहित सको सम्मोह रहित ऐसे जानता है और देहाज में अहम ममो ऐसे बुद्धि से मैं ब्रह्म ये ज्ञान सम्मोह रहित ज्ञान नहीं सम्मोहित जिससे ज्ञान वो ज्ञान यथार्थ ज्ञान ही ऐसा तो शौक है अहम सामान्य सुन गए हम ब्रह्म किंतु देहाज में आत्मा अपने विसर्यास रहता संस रहित ज्ञान अहम ब्रह्म वो ज्ञान है यथार्थ ज्ञान जिससे सर्वज्ञाता भगवंतम जानता सर्वदीप तस्व सर्वात्म भगवान को जो जानता है आत्मा को वो सर्वदित क्योंकि तस्व मेयत्व तो वो ब्रह्म ही मेय है ज्ञ सर्वरूप से पर ब्रह्म ही ज्ञे है जो यदस्त यदभावी तदात्मरूपम जो कुछ है जो दिखता है आत्मरूप ही अज्ञान से भिन्न भिन्न दिखता है ज्ञान होता है सर्वात्म सर्वगम कलुगम ब्रह्म अहमस्वी ब्रह्म अब से भिन्न कुछ भी नहीं भी दिखता है सर्व मेरे में अध्यक्ष सर्वात्म दिखता है वही सर्वात्म सत्य व्रह्म सर्वदिद पुरुषोत्मस्वी ब्रह्म ज्ञान हो गया वो सर्वदिद हो गया सबको जानता है सर्वात्म असत्य चित असत्य चमि सर्वात्मी मई सर्वात्म तो है परमात्मा उसने आसत्य चित्त उसने आसक्त चित्तमचित असत्य चित्व सर्वात्म ब्रह्म में उसका चित्त आसत्य है तो पहले कहा इसने सर्वात्म चित्तते है सर्वात्म ब्रह्म उसने चित्त है आसक्त हो गया अहम अस्म ब्रह्म को एक अद्वित सत्व सब है वही सबका अधिक अध्यक्ष तो अध्यक्ष की सत्ता नहीं जितना अध्यक्ष पारमार्थी स्वरूप ब्रह्म अमती विज्ञान से वो सर्वदीप सर्वभाजन भजती वही मदन करता तो। अध्याय अभ्यायाथम अनुदारश्लोक अवतरयी पंचदशाध्याय पुरुषोत्तम योग जिसका नाम है इसका अर्थ तो अन्वाद करके उपसंहारश्लोकम अवतरयी उपसंहारक अनुवाद श्लोक इसका अवतरण करके भगवान भाग्यकार अस्ट भगवतत्व मुख्य फल उत्तर अथ इधान तत्ति इस अध्या में भगवतत्वान कहा गया भगवत सत्व ज्ञान का फल मोक्ष का ज्ञान हो जाता है तो उसका फल मोक्ष अथ इधानी सस्तवती ये उसकी स्तुति करते हैं ज्ञान गृह्यतम शास्त्र बुद्धि बुद्धिमान सैत्तु कृतकृत भारत इति उत्तम ये ये कहा गया तत्व उसको तो ज्ञान अनुपर वही बुद्धिमान वही है इति बुद्धिमन का गोप्यतम गुह्यतमता तो गोप्यतम गोपनीयतम शब्द अत्यंत गोपनीय अत्य रस्यमी तथा रहस्य में अत्य प्रिय शिष्य को सर्वस्या गीतायात्र वक्त संपूर्ण गीता को शास्त्र कहना ठीक है इस अध्याय के शास्त्र के कहते हैं कथमअस्त्र अध्याय शास्त्र कहते बृहतम शास्त्र ये अध्याय शास्त्र शब्द से कहते तो तो कैसे तो प्रयोग करते हैं यद्यपि गीता समस्त शास्त्र गीता समस्तग्रंथ शास्त्र है तथा अयम एवं अध्याय यह शास्त्रीच्युप्त्य प्रसरणा ये अध्याय भी यहाँ शास्त्र शब्द से कार्य इसकी स्थिति के लिए प्रकरण इस अध्याय में संपूर्ण तत्व का निश्चय हुआ इसलिए इसको शास्त्र शब्द से कहते हैं सन्निहित शास्त्र शब्द सदर का अभाव सन्निहित पंचदश अध्याय उसकी स्तुति करने के लिए शास्त्र शब्द प्रयोग किया तो स्तुति करने के लिए भी शास्त्र शब्द का प्रयोग कैसे होगा उसका अर्थ होना चाहिए शास्त्र का जो अर्थ जैसे नहीं है तो स्तुति तो करने के लिए शास्त्र शब्द प्रयोग कहीं कैसे करेंगे सर्वे गीता शास्त्र अस्मिन अध्याय संपूर्ण गीता शास्त्र का अर्थ इस अध्याय में समासन का संक्षिप्त से कहा गया है इसलिए शास्त्र कहा गया है ठीक है न गीताशास्त्रार्थ से सर्व संक्षिप्त केवलम शास्त्र शब्द नवती गीता शास्त्र के भी संपूर्ण अर्थ को संक्षेप से कहा गया इसे शास्त्र कहा गया इतने मात्र नहीं केवलम शास्त्र पद सा इतरे मात्र नहीं किन्तु वेदार्थ से आदि सर्व समाप्त है संपूर्ण वेद के अर्थ भी इसमें समाप्त है इसलिए अध्ययन व्युतम शास्त्र पदम शास्त्र पद प्रयोग है जाति का न केवलम केवल इस गीता शास्त्र का अर्थ इसमें ये बात नहीं संपूर्ण सर्वेदा यहाँ पर सामूर्ण वेद का सामने किय वेद सवेदगी दिदन वेदगी सर्वाद्रमतम यस्तम वेद सवेदगी भगवतत्वज्ञानी कृतकृत का एक भगवतत्ज्ञान से कृतकृत हो जाता है वेदे सर्वे हमे वेद्यो है संपूर्ण वेद में अहमे वेद्यो ये कहा गया इधम उत्तम इधम का उत्तमता कथित मया हे अनघ अः अप्रम यथादशिता जैसे कहा गया इसी शास्त्रों को समझ करके बुद्धिमान किया था बुद्धिमान भवेश मान्य जब तक इसका ज्ञान नहीं है तो बुद्धिमान नहीं है तो ज्ञान से बुद्धिमान ही नहीं तो बुद्धिमान क्या है अज्ञानी है न अन्य था उत्तम प्रसंग नहीं होता है नार्ञान होने पर आत्मज्ञान होने पर ही कृतकृत्य कृतम कृत्यम यन जो करने योग्यता है तो कर लिया तो कृत्य कृत्य होता है आज दे दिया कृतम कृत्यम यन कृत्य कर्तव्य जो कर्तव्य है वो तो कर लिया विशिष्ट जन्म विशिष्टजन्म प्रसुतेन ब्राह्मण युत भगवत भविष्य विशिष्ट जन्म प्रसुत विशिष्ट उत्पन्न ब्राह्मण ब्राह्मण जो कन्न ज्ञान प्राप्त करना चाहिए युकर्तव्य तत्सव भगवत भविष्य भगवत का ज्ञान हो जाए तो भगवत ज्ञान है कुछ नहीं हुआ भा। भाती भी नष्ट भगवत तत्व ज्ञान हो तो सर्वम के समय नान्य था एक उत्तम प्रपंच नान्य था क्या ना था न तो अन्य था कर्तव्य परिसम्त होती कश्य चरित्रा ज्ञान नहीं हो तो किसी का भी कर्तव्य समाप्त नहीं होता है बहुत करना यू करना यह करना यह करना जितने सोचते रहे कर्तव्य समाप्त नहीं होता समाप्त होता है ज्ञान हो गया उसके बाद कुछ कर्तव्य नहीं रहा आगे। तो थिते थिते नहीं हो पाएगा ज्ञान जीवन सत्य ज्ञान है कर्म नाम कर्तव्य न करते समाप्ति तत्व ज्ञान हो जाने पर भी कर्म बहुत असंविधादि कर्म कितने सब में तो सब बड़े बड़े कर्म है बहुत कर्म है अग्निता कर्म हमेशा ही करना पड़ेगा कर्म नाम कर्तव्यता करना चाहिए न करते हुए समाप्ति समाप्ति कैसे ज्ञान होने के बाद भी तो कर्म करना चाहिए पूरा किसी मेप्रे शंका करता है इस आशंका तो है सर्व कर्मा के लंपार्थ ज्ञान परिस भगवान ने कहा ज्ञान होने पर सब कर्म समाप्त हो गया सब कर्म का फल उसमें अंतर्भुत है ज्ञान होने के बाद उसे कर्म करने की आवश्यकता तत्व ज्ञाने कृता तस्त्र मनोरपति सम्मतिमा है तत्व ज्ञाने सभी तत्व ज्ञान होने पर कृतार्थता तत्व ज्ञान होने पर कृतार्थ होता है ये मनु के सम्मत सम्मी में कहा गया एक जन्मसाग्र कहीं कहीं साफल्य में पास जन्म सामग्री जन्म सफल होता है ब्राह्मण से विशेषतः ब्राह्मण का जन्म विशेषकर दिशे सफल होता है ज्ञान होने पर प्राप्त कृतकृत ही दिजो होती नाम्य था एकद प्राप्त कृतकित होती को प्राप्त करने पर ही कृतकित होता है नान्यथा अन्य प्रकार नही हो सकता है मानव वचन करके संबोधन तो करते भगवान भारतीय संबोधन प्राप्त करके संबोधन कित यन इति भारत तथा कृता कहते पर्माथक मेरे से सुना है विशिष्ट आचार्य से जो शिक्षा विशिष्ट प्राप्त करता है ज्ञान अवश्य होगा तो तथा तदननात्म देहादत्म कार्यकार ब्रम्ञा अशेष पुरस्कार से परिश्रमा तो अनेक अध्यायन है इस अध्यायन में क्या कहा गया आत्मा देहादि अतिरित है देह इंद्रन बुद्धि से सबसे भिन्न है कार्य कारण से विलक्षण है चरा से अतिरित चित्रूपम चित्रूप चेतन है बाकी सब जल है सर्वात्म यही सर्वात्मा है आत्मा जो आत्मा हो सर्वात्मा है सबका सर्व है आत्मा एक अधिष्ठान चैतन्य है सबका आत्मा है सब उम्यस्थ कार्य कारण सत्य नही कार्य कार्य कारण अक्षर मय दोन से आत्मा प्रपंच अद्यम प्रपंच सप्रपंच आत्मा आत्मा प्रपंच रही निष्प्रपंच शुद्ध तस्खंड एक ब्रह्म ज्ञा जो आत्मा हे वो ही ब्रह्म है ब्रह्म के अखंड एक रखंड शुद्ध एक रस ब्रह्म घना ऐसे के ज्ञान ऐसे सम्मान है संसदित ज्ञान हंसे अशेष पुरुषार्थ पर धर्मार्थ का प्राप्त है सुरुषार्थ प्राप्त है ज्ञान एक आगे इसे अध्ययन परमहंस परिव्रज का आचार्य पूज्य साध श्रीमद आचार्य is